परिशिष्ट योग के विषय में अन्यान शास्त्रों के मत निषद द्वितीय अध्याय अग्नि अग्निर्यथ्यु तोमो ये त्र संयते मन छ अग्नि का मथन किया जाता है वहाँ वायु को रुद्ध किया जाता है और जहाँ सोमरस की अधिकता होती है वहीं सिद्ध मन की उत्पत्ति होती है ब्रह्मोपे न प्रतरेत विद्वांस स्त्रोत्र सर्वाणी भयावहा आठवां वक्ष ग्रीवा और सिर को उन्नत रखते हुए शरीर को सीधा रख मन के द्वारा इंद्रियों को हृदय में संविष्ट कर ज्ञानी व्यक्ति बहुरूप नौका के द्वारा सारे भयावह जल प्रवाहों के पार हो जाते हैं प्राणान प्रपड्येह संयुक्त चेष्ट शीले प्राणे नासिकयो नासिक्वसी दुष्टाश्वक्तमिव विद्वान् मनोधारियता नौवा संयुक्त चेष्ट मनुष्य प्राण को संयत करते हैं जब वह शांत हो जाता है तब नाक के द्वारा प्रश्वास का परित्याग करते हैं जिस प्रकार सारथी चंचल अश्वों को धारण करता है उसी प्रकार अध्यवसाय शील योगी भी मन को धारण करे समय सोचो सर करा बन वालो कार विवर्जित शब्द जलाश्रयादि न तु जो समतल और और हो, पत्थर, आग बालू से रहित हो मनुष्य द्वारा किए गए या किसी जल प्रपात से उत्पन्न मन को चंचल कर देने वाले शब्दों से वर्जित हो तथा मन के अनुकूल और आँखों को सुख कर हो ऐसे पर्वत गुहा आदि निर्जन स्थान में बैठकर योग का अभ्यास करना चाहिए निहार धूमार लान शशिना योगे करह निहार धूम सूरज वायु आग जुग्नो विद्युत स्फटिक चंद्रमा ये सब रूप सामने आकर क्रमशः योग में ब्रह्म को अभिव्यक्त करते हैं पृथ्वी नुत्थित जो योग गुणे प्रवृत्ते न दस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमय शरीरम बारह जब पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पंचभूतों से योग की अनुभूतियां होने लगती है तब समझना चाहिए कि योग आरंभ हो गया है जिन्हें इस प्रकार का योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है उनके लिए फिर बीमारी जरा या मृत्यु नहीं रहती लघुत आरोग्य मरोलुपत्व वर्ण प्रसाद सरसौष्ठव चन्ध शुभ मूत्रपुरी समल्पम योग प्रवृत्ति प्रथम तेरा शरीर की स्वास्थ्य, की स्वास्थ्य, सुंदर रंग, स्वर अल्पता तथा शरीर के एक सुंदर सुगंध इन सब की योग की पहली सिद्धि कहते हैं यथव बिंबमलिप्त तेजोमय भ्राजते तस्तम क्षकृता शोक चौदह जिस प्रकार मिट्टी से सना हुआ सोने या चांदी का टुकड़ा शोधन किए जाने पर तेजोमय होकर चमकने लगता है उसी प्रकार देही आत्मतत्व का साक्षात्कार कर अद्वितीय कृतकृत्य और शोक रहित हो जाता है